पातंजल योग प्रदीप साधनपाद सूत्र बत्तीस घ बहिष्कृत अंतरधोती कौं की चोच के सदृश मुख बना कर, इतनी मात्रा में वायु को पान करें कि पेट भर जाए फिर उस वायु को डेढ़ घंटे तक अथवा यथाशक्ति पेट में धारण किए रहे तत्पश्चात गुदा मार्ग द्वारा बाहर निकाल देना बतलाया गया है जब तक आधे पहर तक वायु को रोकने का अभ्यास न हो जाए तब तक इस क्रिया को करने का यत्न न करें, अन्यथा वायु के कुपित होने का भय है फल इससे सब नारियाँ शुद्ध होती हैं जैसी यह क्रिया कठिन है वैसे ही इसका लाभ अकथ्य तथा अगम्य बतलाया गया है दूसरा दंत धोती यह भी चार प्रकार की होती है क दंत मूल ख जिहवा मूल ग कर्ण कर्णरध्र और घपाल रंध्र ख दंतमूल धोती खैर का रस सूखी मिट्टी अथवा अन्य किसी औषधि विशेष से दांतों की जड़ को अच्छी प्रकार साफ करे ख जिहवा मूल धोती तर्जनी मध्यमा और अनामिका उंगुलियों को गले के भीतर डालकर जीभ को जड़ तक बार बार घिसे इस प्रकार धीरे धीरे कफ के दोष को बाहर निकाल दें घ कर्ण रंध्र तर्जनी और अनामिका अंगुलियों के योग से दोनों कानों के छिद्रों को साफ करें इससे एक प्रकार का नाद प्रकट होना बतलाया गया है घ कपाल रंध्र निद्रा से उठने पर भोजन के अंत में और सूर्य के अस्त होने पर सिर के गढ़े को दाहिने हाथ के अंगूठे द्वारा प्रतिदिन जल से साफ करें इससे नाड़ियाँ स्वच्छ हो जाती है और दृष्टि दिव्य होती है तीसरा हित इसके तीन भेद हैं क दंड धोती ख वमन और ग वास धोती क दंड केले के दंड हल्दी के दंड चिकने बेद के दंड अथवा वट वृक्ष की जटा दाढ़ी को धीरे धीरे हृदय स्थल में प्रविष्ट कर दे फिर हृदय के चारों ओर घुमाकर युक्तिपूर्वक बाहर निकाल दे इससे पित्त कफ अकुलाहट आदि विकारी मल बाहर निकल जाते हैं और हृदय के सारे रोग नष्ट हो जाते हैं इसको भोजन के पूर्व करना चाहिए नोट इसको ऊपरयुक्त ब्रह्मदाताओं समझना चाहिए और उसी विधि के अनुसार करना चाहिए ख वमन धोती भोजन करके पश्चात कंठ तक पानी पीकर भर ले और थोड़ी देर तक ऊपर की ओर लेकर उस पानी को मुख द्वारा बाहर निकाल दे पानी कंठ के अंदर न जाने पावे इससे कफ दोष और पित्त दोष दूर होते हैं वास धोती वस्त्र धोती लगभग छह अंगुल चौड़ा और लगभग अठारह हाथ का बारीक वस्त्र किंचित उष्ण गर्म जल से भिगोकर, गुरु के बताए हुए क्रम से अर्थात पहले दिन एक हाथ दूसरे दिन दो हाथ तीसरे दिन तीन हाथ अथवा इससे न्यूनाधिक युक्तिपूर्वक अंदर ले जाए फिर धीरे धीरे ही बाहर निकाल दे इसको भोजन के पहले करना चाहिए इससे गुल्म ज्वर लीहा कुष्ठ एवं कफ पित्त आदि अन्य विकार नष्ट होते हैं इसका वर्णन ऊपर आ चुका है चौथा मूल शोधन गणेश क्रिया कच्ची मूली की जड़ से अथवा तर्जनी अंगुली से यत्नपूर्वक सावधानी से बार बार जल द्वारा गुदा मार्ग को साफ करें इसके पश्चात धृत या मक्खन उस स्थान पर लगाना अधिक लाभदायक है इससे उदर रोग का काठिन्य दूर होता है आमजनित एवं अजीर्ण जनित रोग उत्पन्न नहीं होते और शरीर की पुष्टि और कांति की वृद्धि होती है यह जठराग्नि को प्रदीप्त करती है इससे सब प्रकार के अर्श रोग अथवा वीरदोष भी दूर होते हैं उंगुली को गुदा के अंदर बराबर कुछ देर तक घुमाते रहने से अंदर का मल बाहर आता रहता है और आते साफ होती रहती है इसका अभ्यास हो जाने पर वस्ती लेने की आवश्यकता कम हो जाती है अभ्यासी गण इस क्रिया से अवश्य लाभ उठावे दूसरा वस्ती वस्ती मूलाधार के समीप है इसके साफ करने के कर्म को वस्ती कर्म कहते हैं एक चिकनी नली को गुदा में ले जाकर नौली कर्म की सहायता से गुदा मार्ग द्वारा वस्ती में जल चढ़ाया और निकाला जाता है साधारणतया इस क्रिया का करना कठिन है इसके स्थान पर एनिमा से काम लिया जा सकता है इससे आँतों का मल जल के साथ मिलकर पतला हो जाता है और शीघ्रतापूर्वक बाहर निकल आता है जल चढ़ाने के पूर्व सिरिंज एक शीशे की पिचकारी जो अंग्रेजी दवा की दुकानों पर मिल सकती है द्वारा गुदा में तेल चढ़ाना प्रशस्त है एनिमा के अभाव में सिरिंज द्वारा ग्लिसरिन चढ़ाने से भी मल तथा आँव के निकालने में वही लाभ हो सकता है वस्तु में रोगानुसार भिन्न भिन्न काथादि चढ़ाए जाते हैं पर साधारण रीति गुनगुने जल में साबुन और लवण अथवा पोटेशियम पर कुएं में डालने की दवा मिलाने की है